महाभारत द्रोणपर्व द्रोणाभिषेक पर्व, पर्व प्रथमोध्याय भीष्मी के धराशायी होने से कौरवों का शोक तथा उनके द्वारा कर्ण का स्मरण नारायण नमस्कृत्य नरम च नरोत्तम देवी सरस्वती व्या तथो जय नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय अर्थात महाभारत का पाठ करना चाहिए जन्मे जय उच तम जो प्रतिमसवीय समन्वितम हतम देव व्रतम देवृत श्रुवा पालीन सिखंडीना जन्मे जन्मे पूछा अनुपम बल और पराक्रम से संपन्न देवव्रत भी को पांचाल शिखंडी के हाथ से मारा गया सुनकर राजा धिताष्ट्र के नेत्र शोक से व्याकुल हो अपने ज्येष्ठ पिता के मारे जाने पर पराक्रमी ने कैसी चेष्टा की तस्य पुत्रो ही भगवान द्रोण पांडवान राजवन उनका पुत्र दुर्योधन भीष्म आदि महारथियों के द्वारा महाधनुर्धर पांडवों को पराजित करके स्वयं राज्य हत्या लेना चाहता था तस्मिते तो भगवत के तु तो सर्वधनुष्म यदेषत कौरभ्य ब्रोहित तपोधन भगवन तपोधन संपूर्ण धनुर्धरों धनु के ध्वज स्वरूप भीष्मजी के मारे जाने पर कुरुवंशी दुर्योधन ने जो प्रयत्न किया हो वह सब मुझे बताइए वैसम पायनवाचन निहितम पितरं श्रुत्वा धितष्ट्र जनाधिप ले कौरव्य चिंता शोक पर वैश्वपायन जिन्हें कहा जिनमे जाये ज्येष्ठ पिता को मारा गया सुनकर कुरवंसी राजा धित चिंता और शोक में डूब गए उन्हें क्षण भर को भी शांति नहीं मिल रही थी तस्य चिंतित तो दुखम अनिशम पार्थिव से तत् आज गशुद्धात्मा पुनर्गावल गणी सदा निरंतर उस दुखदायिनी घटना का ही चिंतन करते रहे उसी समय विशुद्ध अंतकरण वाला गवल गण पुत्र संजय पुनः उनके पास आया शिविरा संजय प्राप्त नागायपुर आम्बिके ओ महाराज धित्रोन्न प्रेक्षत महाराज रात के समय क्षेत्र के शिविर से हसनापुर में आए हुए संजय से नंदन धृतराठ ने वहाँ का समाचार पूछा श्रुवा भीस्म से निधनम अप्रहिष्ट मना भृषम बिलला पातुर यीस्म की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर उनका मन सर्वथा अप्रसन्न एवं उत्साह शून्य हो गया था वे अपने पुत्रों की विजय चाहते हुए आतुर के भांति कर रहे थे महात्मा भीषम भीम पराक्रम किम काल सो परम तात कुर धृतराष्ट्र ने पूछा तात संजय भयंकर पराक्रमी महात्मा भीष्म के लिए अत्यंत शोक करके काल प्रेरित कौरवों ने आगे कौन सा कार्य किया विनिहते शोरे दुराधर से महात्मि किमनुस्वी कुरओ काल सुन निमग्ना शोक सागरे उन दुर्धर शवीर महात्मा भीष्म के मारे जाने पर तो समस्त शोक के समुद्र में डूब गए होंगे फिर उन्होंने कौन सा कार्य किया पांडवा नाम महात्मा संजय महात्मा पांडवों की वह विशाल एवं प्रचंड सेना तो तीनों लोगों के हृदय में तीव्र भय उत्पन्न कर सकती है कोहि को ही दुर्योधन महारथ यम प्राप्ति समर ए वीरा नात्र महाभय उस महान भय के अवसर पर दुर्योधन की सेना में कौन ऐसा वीर महारथी पुरुष था जिसका आश्रय पाकर सम्रांगण में वीर कौरव भयभीत नहीं हुए हैं देवव्रते तो नहते कुरुणामे संजय देवव्रत के मारे जाने पर उस समय सब राजाओं ने कौन सा कार्य किया यह मुझे बताओ संजय उवाच शृणुराजन्म नाम वचनम ब्रुव तो मम पुत्रा सदाकार सुर हते देव व्रते संजने राजन उस उस युद्ध में के मारे जाने पर उस समय आपके पुत्रों ने जो कार्य किया वह बता रहा हूं। मेरे इस कथन को आप एकाग्र चित होकर सुनिए निहते तू तदा राजन सत्य तावका प्रिथक प्रिथक राजन जब सत्य गए, उस समय आपके पुत्र और पांडव अलग अलग चिंता करने लगे विस्मिता प्रहिष्टाश्चत्र धर्मम निषम्यते स्वधर्म निंदमस्ते प्रणिपत महात्मे शयनम कल्पयामासुरस्माया मित कर्मणे सोपधानम व्याघ्र शि सन्नत पर भी ने क्षत्रिय धर्म का विचार करके अत्यंत विस्मित और प्रसन्न हुए फिर अपने कठोरतापूर्ण धर्म की निंदा करते हुए उन्होंने महात्मा भीष्म को प्रणाम किया और उन अमित पराक्रमी भीष्म के लिए झुकी हुई गाठ वाले बाणों द्वारा तकिये और सैया की रचना की विधाय रक्षा भीषमाय समाभाष्य परस्परम अनुमान्य चांगेयम कृत् चापी प्रदक्षण क्रोध संरक्त नयना समेत परस्परम हो काल इसी प्रकार परस्पर वार्तालाप करके भिष्म की रक्षा की व्यवस्था कर दी और उन गंगानंदन देवव्रत की अनुमति ले उनकी परिक्रमा करके आपस में मिलकर वे काल प्रेरित क्षत्रिय क्रोध से लाल आँखें किए पुन युद्ध के लिए निकले तत सूर्य ना तवकाना परेशान चयु तदनंतर बाजों की ध्वनि और नगाड़ों की गड़गड़ाहट के साथ आपकी सता पांडवों की भी सेना युद्ध के लिए निकली व्यावृत्ते यमु राजेन्द्र पति जाहवी सु अमर सव समापन्ना कालोपहत चेतस अनादित्य वच पथ्यम गांगे यहात्म निर्जयुर्भर श्रेष्ठ शस्त्रण्दाय राजेन्द्र जिस समय गंगानंदन भीष्म रथ से गिरे थे उस समय सूर्य पश्चिम दिशा में ढल चुके थे यद्यपि महात्मा गंगानंदन भीष्म ने उन सबको युद्ध बंद कर देने की सलाह दी थी तथापि काल से विवेक शक्ति नष्ट हो जाने के कारण वे भरत श्रेष्ठ छत्री उनके हितकर वचन की अवहेलना करके अमर्ष के हाथों में अस्त्र लिए तुरंत ही युद्ध के लिए निकल पड़े मोहात्व सपुत्र चां। कौरव्यामृत साहिता सर्वराज भी पुत्र सहित आपके मोह अर्थात अविवेक से और शांतनु नंदन भीष्म का भद हो जाने से समस्त राजाओं से ही संपूर्ण कुरवी मृत्यु के अधीन हो गए हैं अजा गो पद संकुलद्विग्न मनसोना देव व्रते न थे जैसे हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में बिना रक्षक की भेड़ और बकरियां भय से उद्विग्न रहती है उसी प्रकार आपके पुत्र और सैनिक देव देवव्र रहित हो मन ही मन अत्यंत उद्विघन हो उठे थे पति भरत श्रेष्ठिनी तीन खमिवाजुना विपन्ना सत्य मही वाक्स्कृता तथा आसुरी व यथा सेना गृृ ते नृपे बलऊ भर तिरणमणी भीष्म के धराशायी हो जाने पर कौरवसेना नक्षत्र रहित आकाश वायुशून्य अंतरिक्ष नष्ट हुई खेती वाली भूमि असंस्कृतवाणी तथा राजा बलि के बांध लिए जाने पर नायक विहीन हुई असलों की सेना के समान उद्विग्न असमर्थ और स्त्रीहीन हो गई विधवे वरारोहा सुस्कृत निम्नगा वनेृष्ठतूथपा शर्वाहत सिंह वहती गिरीकंद भारती भरत पति जाही सुती गंगानंदेष्ठ भीष्म के धराशी होने पर भरतवंशियों की सेना विधवा सुंदरी के समान जिसका पानी सूख गया हो उस नदी के समान जिसे भेड़ियों ने वन में घोर घेर रखा हो और जिसका साथ ही यूथप मार डाला गया हो उस चितकबरी मृगी के समान तथा सरभ ने जिसमें रहने वाले सिंह को मार डाला हो उस विशाल कंदरा के समान भयभीत विचलित और श्रीहीन जान पड़ती थी बलभी वीर और बलवान पांडव अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराने वाले थे उनके द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर आपकी सेना महासागर में चारों ओर से वायु की थपेड़े खाकर टूटी हुई नौका के समान बड़ी विपत्ति में फंस गई सात राश्यम सेना व्याकुला स्वरथाम विपन्न भूष्ट नाम कृपना ध्वस्तमानसाम उस समय आपकी सेना के घोड़े रथ और हाथी सब अत्यंत व्याकुल हो उठे थे उसके अधिकांश सैनिक अपने प्राण खो चुके थे उसका दिल बैठ गया था और वह अत्यंत दीन हो रही थी तस्ता नृपत सैनिक पृथ्गभिद पाताल इव मज्जनों तो नेव्रते नी उस सेना के भिन्न भिन्न सैनिक नरेश गण अत्यंत भयभीत हो देव्रत भी के बिना मानो पाताल में डूब रहे थे कर्ण ही कुमार सही दिव्रतोपस्त्रीता श्रेष्ठ रो कर्न तत्र रोतमान्थिवा उस समय सैनिकों ने कर्ण का स्मरण किया जैसे गृहस्थ का मन अतिथि की ओर तथा आपत्ति में पड़े हुए मनुष्य का मन अपने मित्र या भाई बंधु और की ओर जाता है उसी प्रकार कौरवों का मन समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं तेजस्वी वीर कर्ण की ओर गया क्योंकि वही भीष्म के समान पराक्रमी समझा जाता था भारत वहां सब राजा कर्ण कर्ण की पुकार करने लगे राधे यम राधेयम हितमस्माकुत्र तथा हारी समाज सामात्य बंधु कर्ण ओ वही तमान तमा वे कहने लगे कि राधानंदन पुत्र कर्ण हमारा हितैषी है हमारे लिए अपना शरीर निछावर किए हुए हैं अपने मंत्रियों और बंधुओं के साथ महायशस्वी कर्ण ने दस दिनों तक युद्ध नहीं किया है उसे बुलाओ, दि न करो दीस्मेनि महाबाहू सर्वत्र पश्यत रथसु गण्यमेशु बल विक्रमशाल संख्या कर्ण द्विगुण सन्षभ राजन बात यह हुई थी कि जब बल और पराक्रम से शोभित रथियों की गणना की जा रही थी उस समय समस्त क्षत्रियों के देखते देखते भीष्मी ने महाबाहु नरश्रेष्ठ कर्ण को अर्धरथी बता दिया यद्यपि वह दो रथियों के समान है रथा ते जोग्रणी रथ संख्या जो सूर संबत सासुरा नान सहेत रथियों और अतिरथियों की संख्या में वह अग्रगण्य और सूरवीर के समान सम्मान का पात्र है रण क्षेत्र में असुरों सहित संपूर्ण देवेश्वरों के साथ भी वह युद्ध करने का उत्साह रखता है स तो तेन गांगे राजंगेय मुक्त थयि जीवति कौरव्य ना जो से कदाचन थया तो पांडवेश महामृद दुर्योधनम अज्ञाप्य वनम जामी कौरव राजन बताने के कारण ही क्रोधवश उसने गंगानंदन कहा, कुरुनंदन आपके जीते जी मैं कदापि युद्ध नहीं करूंगा। कौरव यदि आप उस महासमर में पांडुपुत्रों को मार डालेंगे तो मैं दुर्योधन की अनुमति लेकर वन को चला जाऊंगा पाण्डि हते भीष्म स्वर्ग मुपेज से ही हंता स्महकरण मन् से रथान अथवा यदि पांडवों के द्वारा मारे जाकर आप स्वर्गलोक में पहुंच गए तो मैं एकमात्र रथ की सहायता से उन सबको मार डालूंगा जिन्हें आप रथि मानते हैं एवं महाबाहु दसा हिम महायसा नायुद्ध तत कर्ण पुत्र तव संति ऐसा कहकर महाबाहू महायशस्वी कर्ण आपके पुत्र की सम्मति ले दस दिनों तक युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ विक्रांत पांडवे यार जघान समय असंख्ये पराक्रमः भारत समरभूम पराक्रम समर में पराक्रम प्रकट करने वाले अनंत पराक्रमी भीष्म ने युद्ध स्थल में पांडु नंदन युधे के बहुत से योद्धाओं को मार डाला तस्में हिते सूरे सत्य संधि महो जसी तस्ता कर्णमस्मा सुर तर तु काम इ प्लव उन महापराक्रमी सत्यप्रतिज्ञ प्रतिज्ञ सूरवीर विष्णु के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने कर्ण का उसी प्रकार स्मरण किया जैसे पार जाने की इच्छा वाले पुरुष नाव की इच्छा करते हैं ताबका स्तवपुत्राच सहिता सर्वराज भी हा कर्णा क्रदोयम चा समस्त राजाओं सहित आपके पुत्र और सैनिक हा कर्ण कहकर विलाप करने लगे और बोले कर्ण तुम्हारे पराक्रम का यह अवसर आया है एवं तेम ही राधेय सूत पुत्र तनुम तत्र तत्र इस प्रकार आपके लोग, को, जो दुर्योधन के लिए अपना शरीर निछावर किए बैठा था एक साथ पुकारने लगे जाम दक्षाभ्युम अस्त्र दुर्वार पोरुषम आगमन ओ मन कर्णम के राजन कर्ण ने जब नग्नंदन परशुराम जैसे अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की है और उसका पराक्रम है इसलिए हम लोगों का मन कर्ण की ओर गया ठीक वैसे ही जैसे बड़ी भारी आपत्ति के समय मनुष्य का मन अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों की ओर जाता है सही सही सक्तोर ए राजन द्रातु सम्रातुमस्मान महाभयात ते दशा नीव गोविंद सतत सुमहायात राजन जैसे भगवान विष्णु देवताओं की सदा अत्यंत महान भय से रक्षा करते हैं उसी प्रकार कर्ण हमें भारी भय से उबारने में समर्थ है वे सम्पाण तथा पुनः पुनः धितटि वह संपाजी कहते हैं जन्मे जय जब संजय इस प्रकार बार बार कर्ण का नाम ले रहा था उस समय तो राजा धितराट ने विषधर सर्प के समान उच्छ्वास लेकर इस प्रकार कहा कर्णम राधेय सूतपुत्र तनुत्राट ने कहा संजय जब तुम लोगों का मन विकर्तन पुत्र कर्ण की ओर गया तब क्या तुमने शरीर निछावर करने वाले सूतपुत्र राधानंदन कर्ण को वहां देखा न्नाकार से कच्चि सत्यपराक्रम संभ्रांता तदाता कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि संकट में पड़कर घबराए हुए और भयभीत होकर अपनी रक्षा चाहते हुए कौरवों की प्रार्थना को सत्य निष्फल कर दिया हो, युधि यते कौरवाणाम अपाकृतम भिसम के मारे जाने पर युद्ध स्थल में कौरवों के पक्ष में जो कमी आ गई थी क्या उसे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण पूरा कर दिया तत्खंड पूरा परेशान आदम सही ए घ्रोलो के संचय कथ्यते क्या उस खंडित अंश की पूर्ति करके कर्ण शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न किया संजय जगत में कर्ण को पुरुष सिंह कहा जाता है च आर्ता च धर्म चम पूजा जयासाम साम सफलामी क्या उसने रणभूमि में सौकात होकर विशेष रूप से क्रंदन करने वाले अपने उन बंधुजनों की रक्षा एवं कल्याण के लिए अपने प्राणों का परित्याग करके मेरे पुत्रों की विजय विजयाभिलाषा को सफल किया इसी महाभारत द्रोण द्रोणा अभिषेक परवड़ी धित्राष्ट्र प्रश्न ही प्रथमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में धित्राष्ट्र प्रश्न विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ